सोशल नेटवर्क साइट पर छुट्टी की बातें दिल्ली से दिनेश का पहला पोस्ट दिनेश दिल्ली में मेरा पहला दिन कमाल का शहर है रात की कोलकाता वाली ट्रेन से यहां पहुंचा पहाड़गंज में मैंने आलू पराठे दही के साथ खाए वह मजा आ गया नाश्ते के बाद मैं पुराने शहर घूमने गया लाल किला और जामा मस्जिद कितनी खूबसूरत इमारतें हैं एक तरफ से यहां हर नुक्कड़ पर इतिहास से मुलाकात होती है दूसरी तरफ से कितना आधुनिक शहर है मैं एक ढाबे में बैठा हूं और यहां भी वाई फाई की सुविधा उपलब्ध है वो भी मुफ्त अभी कनॉट प्लेस में कुछ खरीदारी करने जा रहा हूं शाम को सरिता आंटी से डिनर के लिए मिल रहा हूं सलीम तुम कितने लकी हो मुझे दिल्ली बेहद पसंद है खूब मजे करो यार शालिनी उम्मीद है तुम्हारा सफर अच्छा हो अभी से तुम्हें मिस कर रही हूं अफसोस हो रहा है कि मैं तुमसे तुम्हारे जाने से पहले मिल न सकी प्रीति वसंत विहार में पंजाबी बाई नेचर रेस्टोर में जरूर जाना उनके जैसे गोलगप्पे और पनीर टिक्का कहीं और नहीं मिलने वाले दिनेश अभी अभी खाना खाकर होटल पहुंचाऊ प्रीति में सरिता आंटी के साथ वही रेस्टोरेंट गया पंजाबी बाई नेचर अच्छी चॉइस बढ़िया और मजेदार खाना पेट पूरा भर गया लगता है दो दिन कुछ और नहीं खा पाऊंगा अभी जल्दी सोने वाला हूं क्योंकि कल पूरा दिन शहर में घूमना है तस्वीरें पोस्ट करूंगा प्रीति खुश हूं कि तुम पंजाबी बाई नेचर गए मैं कितनी जल रही हूं टेक अवे लेकर आना मेरे लिए दो दिन के बाद दिनेश का एक और पोस्ट दिनेश दिल्ली में मुझे खूब मजा आया है आखिरी दिन है आज बारिश हुई और मैं कुछ भीग गया लेकिन फिर भी अच्छा लगा रात को बनारस की गाड़ी साढ़े बजे निकल रही है बेचैन हूं कब से मैंने बनारस नहीं देखा राज अरे यार तुम दिल्ली में थे मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था नहीं तो हम मिल सकते थे मैंने तुम्हारा पोस्ट अभी अभी पढ़ा कोई बात नहीं अगली बार मिलेंगे दिनेश सॉरी यार मैंने पहले बताया नहीं अगली बार सही अगली शाम दिनेश बनारस वह कितनी अद्भुत जगह है आज मैं घाटों पर घूमा और मैंने गंगा में अपने पाप धोए शाम को आरती देखी इतनी सुंदर थी और अब मन में शांति ही शांति है दो अमेरिकी टूरिस्टों से मुलाकात हुई वे कुछ महीनों की भारत यात्रा पर आए हैं वे इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे शायद वो कोलकाता हमारे यहां रहने आए स्टीव यार मिलकर बहुत अच्छा लगा आशा है जल्दी मिलेंगे हम एक हफ्ते के बाद बंगाल जा रहे हैं शालिनी तुम घर कब लौट रहे हो शुक्रवार को हमारे यहां पार्टी है तुम जरूर आना दो दिन के बाद दिनेश होम स्वीट होम अपना घर अपना ही होता है इस एक हफ्ते की छुट्टी में बहुत मजा आया लेकिन अपने घर का आराम कहीं और नहीं मिलता अगले हफ्ते कॉलेज फिर से शुरू हो रहा है इस बार छुट्टियां कुछ जल्दी निकल गई सीमा तुम आ गए हो कल फोन करूंगी कब से कोई गपशप नहीं हुई शालिनी शुक्रवार की पार्टी कैंसिल हो गई क्योंकि सबने सिनेमा जाने का प्लान बनाया है शाहरुख की नई फिल्म रिलीज हुई है सुना है अच्छी है तुम भी आना